माँ की बातें श्रीमती सुशीला मजुमदार चार बजे शाम को राधू स्कूल से लौटी उसके खा पी लेने के बाद माँ ने उससे कहा आओ तुम्हारे बाल बांध दूँ राधू ने कहा नहीं मैं स्वयं बांध लूंगी माँ ने जैसे ही कंघी बालों से लगाया राधू कंघी लेकर माँ को मारने लगी माँ बोली पागल लड़की इसका मैं क्या करूँ योगिन माने आकर मां को प्रणाम किया राधु को मां को मारते देखकर कर उन्होंने कहा यह कैसी बात हम लोगों की मां को राधु क्यों मारेगी मैं उसे मार डालूंगी फिर भी राधु नहीं छोड़ रही थी तब मां ने कहा अब शरद को बुलाऊ अब और कष्ट सहन नहीं कर सकती योगिन मां के बुलाने पर पूजनी शरद महाराज नीचे के कमरे से बाहर निकल कहने लगे ओ राधू माँ को मारो नहीं उनकी आवाज़ सुनते ही राधु शीघ्रता से हट गई कुसुम दीदी ने कहा आओ मैं बाल बांध देती हूँ राधु भी शांत लड़की की तरह उनके पास बैठ गई तभी राधु की माँ ने आकर कहा देखो तुम्हारा एक लड़का क्या आया है यदि कपड़ा लाया होगा तो मैं अपनी मशहरी का चंदवा बनाऊँगी वास्तव में नी फल मिठाई और कपड़ा ले आया था उसके द्वारा माँ को प्रणाम करते ही माँ ने कहा आहा अच्छा कपड़ा है मिठाई फल भी अच्छा है अरे गोपाल ये सब ले जाकर रख दो ठाकुर के जगने पर भोग होगा आह लड़के का मुँह सूख गया है अब हाथ मुँह धोकर प्रसाद खाने आओ बेटा दीर्घायु हो भक्ति हो लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी ने प्रणाम कर नीचे गया गोलाब माँ भी प्रसाद की थाली लेकर नीचे गई राधु की माँ आकर जिद करने लगी दो कपड़ा दो मैं मसही का चंदोआ बनाऊंगी माँ ने कहा ऐसा कहीं होता है लड़के के मन में दुख होगा बाद में कुसुम दीदी से बोली एक कपड़ा दो तो पहनूँगी योगिन माँ ने कहा इनका भाग्य देखो ये लोग कौन है जी एक दिन में आकर ही इतनी दया पा गए लड़की तुम धन्य हो तुम्हें प्रणाम करने की इच्छा हो रही है मैं तो काट हो गई ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा ये लोग पूर्व बंग के लोग हैं इनका विश्वास दृढ़ है इन्हें देखने से ही कल्याण होता है मैंने गमछे से मां के दोनों पैरों को फिर से पूछ दिया मां कपड़ा पहनकर आसन पर बैठकर ठाकुर से कहने लगी ठाकुर इनका मंगल करो ये लोग तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहते हैं ये लोग सात समुद्र तेरह नदी पार करके मेरे पास आए हैं बाद में माँ मुझे लेकर बैठी और बोली कोई बात पूछनी है क्या